व्रास्टिये शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशत के केंद्रिये शैक्षिक प्राउद्योगी की संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तु थे कक्षा दो के चात्रों के लिए कारिक्रम चिडिया घर की सेर बच्चों, एक बार राजू अपने मामा जी के घर गया. उसके मामा जी का घर शहर में था. एक दिन मामा जी राजू को चिडिया घर दिखाने ले गए. सबसे पहले राजू और मामा जी एक बड़े से बाड़े के पास पहुँचे. वहां उन्होंने पता है क्या द बाड़े में एक बहुत ऊंचा जानवर अपनी लंबी गर्दन ऊपर उठाए पेड़ की पत्तियां खा रहा था उस जानवर की टांगे बहुत लंबी थीं और शरीर पर गहरे पीले और काले धब्बे थे जानवर को देखते ही राजू बहुत खुश हुआ और बोला मामाजी मामाजी देखिए रंग बिरंगा ऊंट अरे ये ऊंट नहीं है ये तो जिराफ है जिराफ ऊंट की पीठ पर तो कूबड़ होता है देखो जिराफ की पीठ पर कूबड़ नहीं है राजू ने जिराफ को ध्यान से देखा फिर कुछ सोचकर बोला हां मामाजी जिराफ के सर पर तो दो छोटे-छोटे सींग भी हैं ऊंट के सींग नहीं होते पर मामा जी जिराफ की गर्दन इतनी लंबी क्यों है देखो जहां जिराफ रहता है वहां पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं लंबी गर्दन होने से जिराफ पेड़ की पत्तियां आसानी से खा सकता है इसलिए इसकी गर्दन बड़ी लंबी बनी है मामा जी, जिराफ पानी कैसे पीता है? <laughs> पानी पीने में जिराफ को काफी कसरत करनी पड़ती है वो अपने अगले पाउं को घुटनों से मोड कर छुक जाता है हा? फिर अपनी लंबी गर्दन को जुका कर पानी पीता है तब ही राजू और मामा जी बात कर ही रहे थे कि घंटियों की आवाज आई राजू और मामा जी दोनों ने मुड़ कर देखा अरे ये क्या उन्ट पर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे और उन्ट उनकी तरफ ही आ रहा था ऊंट को देखकर मामाजी बोले अरे हेलो राजू तुम्हें ऊंट की बहुत याद आ रही थी ना हां चलो तुम्हें ऊंट की सवारी कराएं मामाजी ने ऊंट को रुकवा लिया ऊंट रुक गया उसने अपने अगले पांवों के घुटने मोड़े फिर पिछले पांवों के घुटने भी मोड़कर बैठ गया राजू और मामा जी दोनों ऊंट पर बैठ गए ऊंट वाले के इशारे पर ऊंट उठकर चलने लगा ऊंट की सवारी में राजू को बहुत मजा आया ऊंट <laughs> पर बैठे-बैठे ही उसने शेर चीता गैंडा भालू हिरण और तरह-तरह के पक्षी देखे पूरे चिड़ियाघर की सैर कराकर ऊंट वाले ने राजू और मामा जी को जिराफ के बाड़े के पास उतार दिया मामा जी राजू को लेकर आगे बढ़े और बंदरों के पिंजड़े के पास पहुंचे बंदरों के पिंजड़े के सामने खूब भीड़ लगी थी अरे वाह भाई वाह कुछ बंदर पिंजड़े की छड़ों से हाथ बाहर निकाल कर लोगों से खाने की चीजें मांग रहे थे <laughs> कुछ छोटे-छोटे बंदर अपनी मां के पेट से चिपके हुए थे राजू आगे बढ़कर देखने की कोशिश करने लगा पिंजुडे के पास खड़े एक लड़के की बहां राजु की आँख में लग गई राजु बेचारा दर्द से रोने लगा रोते रोते बोला इह, इह, इह, इह, इह, मामा जी इस लड़के के हाथ का घुटना मेरी आँख में लग गया है इह, इह, <laughs> क्यों राजू तुम्हारी आंख में हाथ का घुटना लगा है हैं अरे कहीं हाथ का भी घुटना होता है यह कहो कि कोहनी लगी है घुटना तो पैर का होता है राजू की समझ में मामा जी की बात अच्छी तरह नहीं आ पाई मामा जी ने राजू को फिर समझाया देखो राजू तुम्हारी नीकर तुम्हारे घुटने तक आती है और तुम्हारी कमीज की बाहें तुम्हारी कोहनी तक आती हैं घुटने और कोहनी का अंतर राजू की समझ में आ गया मैं भी बताऊं मामा जी हम्म बापू की धोती उनके घुटनों तक आती है मां का ब्लाउज उनकी कोहनी तक आता है वाह वाह वाह शाबाश राजू <laughs> अब तुम्हें मालूम हो गया कि घुटने और कोहनी में क्या अंतर है बच्चों तुम भी समझ गए ना कि तुम्हारा घुटना कहां है और कोहनी कहां है <laughs> बात तो बड़ी आसान सी है तुम सब बच्चे देखो कि तुम्हारी निकल घुटनों तक ही तो आती है ना और तुम्हारी कमीज की बा कोहनी तक आती है ठीक है ना पर भाई जिन बच्चों ने पूरी बांह की कमीज पहनी है उनकी तो कोहनी भी ढक गई है और कमीज की बा कलाई तक पहुंची हुई है है ना <laughs> अच्छा बच्चों अब तुम एक कविता सुनो सुनोगे ना अच्छा, तो सुनो एक हाथ में कितनी उंगलियां पाँच उंगलियां, पाँच उंगलियां दो हाथों में दस उंगलियां, दस उंगलियां हाथों को कौन मोडता दो कुह नियां, दो कुह नियां एक हाथ में एक कोहनी जो हाथ को आगे मोड़ती हर काम में मदद कराती दो पैरों को कौन मोड़ता दो घुटने भाई दो घुटने एक पैर में एक है घुटना आगे नहीं मुड़ पाता है पर अंदर को मुड़ जाता है पालथी लगवाता है दौड़ भाग करवाता है हां कंधे कोनी और कलाई उंगलियां और हथेली घुटना एड़ी और पंजा करवाती सब मिलकर काम बच्चों हम लोग एक खेल खेलेंगे हम जिसमें केवल हाथों से इशारा करना है हम देखो पहले मैं कुछ बोलूंगा ह उसके बाद तुम उसे दोहराओगे ठीक है आज के अच्छा देखो फिर उस कविता में जो कहा गया होगा आज वो काम करेंगे हम लेकिन एक बात याद रहे ये पूरा खेल अपनी जगह पर बैठे बैठे ही खेला जाएगा हां तो करें। हा, शुरू करें हां शुरू कीजिए हा, हा। खेल कूद कर पढ़ कर लिख कर खेल कूद कर पढ़ कर लिख कर हम तो हो गए तंग चरखी लाओ डोर निकालो आज उड़ाएं पतंग <laughs> अरे भाई पतंग उड़ाकर तो दिखाओ कैसे उड़ाते हैं अच्छा बच्चों अब सुनो अगली कविता दौड़ भाग कर नाच कूद कर लड्डू खाए साथ अब तो बाबा पेट भर गया चलो धोए हाथ <laughs> चलो धोए हाथ अरे बच्चों आप भी अपने हाथ धोइए हां हां अच्छा बच्चों बताओ इस काम को तुमने हथेली से किया या कलाई से अच्छा बच्चो अब सुनो अगली कवीता शहर गए हम बस में घूमें देखी रेल गाड़ी गाओं आ गया अपना प्यारा हां को अपना बैल गाड़ी <laughs> अरे हाँ को बैल गाड़ी अरे बच्चो अपनी अपनी बैल गाड़ी हाँ को हाँ? हाँ। <laughs> अच्छा बच्चो अब सुनो अगली कवीता दादा आये दादी आई अदाब बाप का हाल है तो माता दादा आए दादी आई और बुआ छोटी डाल लाओ सब्जी लाओ और बनाओ रोटी हां अरे बनाओ रोटी हां हां क्या बच्चों बताओ इस काम को तुमने हथेली से किया या कलाई से हां अच्छा बच्चों खेल खत्म पैसा हजम अब हम चलते हैं अच्छा नमस्कार the <laughs> park